श्रीमदभागवत कथा दसम स्कंध पूर्वाध कुब्जा पर कृपा धनुष भंग और कंस की घबराहट श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपना मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा उसका मुँह तो सुंदर था परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी भगवान श्री कृष्ण रस का दान करने वाले हैं उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा सुंदरी तुम कौन हो यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो कल्याणी हमें सब बात सच सच बतला दे यह उत्तम चंदन यह अंगराग हमें भी दो इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा उपटन आदि लगाने वाली सैरंध्री कुब्जा ने कहा परम सुंदर मैं कंस की प्रिय दासी हूं, महाराज मुझे बहुत मानते हैं मेरा नाम त्रिविक्र कुजा है मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूं, मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है भगवान के सौंदर्य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 अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए तीन जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊँचा करके दो अंगुलियाँ उनकी ठोलही में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी तो उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा वीर शिरोमणे आइये घर चले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 यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुझ न रहती उनके वस्त्र जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान क्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे और वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात उठा लिया उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया उस पर डोढ़ी चढ़ाई और एक क्षण में खींच कर बीचों बीच उसे उसी प्रकार उसके दो टुकड़े कर डाले जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश पृथ्वी और जिशाएँ भर गई उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया अब धनुष के रक्षक आताताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे पकड़ लो बांध लो जाने न पावे उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी श्रृंगार कर डाला इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे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 तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले परंतु उन्होंने सब का परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया मथुरावासी उन्हीं भूषण पुरुष भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं उनका कितना सौभाग्य है व्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने वृहतुर होकर मथुरावासियों के संबंध में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 जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूरे समुद्र से ऊपर उठे तब राजा कंस ने मल्लक्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया राजकर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया तुरही भेरी आदि बाजे बजने लगे लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों झड़ियों वस्त्र और बंधनवारों से सजा दिए गए उन पर ब्राह्मण छत्रिय आदिनागरिक तथा ग्रामवासी सब यथा स्थान बैठ गए राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था तब बलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज झ कर अपने अपने उसके साथ